चे रहे जो तेरे कद से राध तू तो ये हो हो ठा लिया हो हो ठान लिया ऊंचे रहे जो तेरे कद से राधे तो ये फलक मगरू बेबस हो के तेरे आगे दिखेगा हो, हो हो हो नमस्कार हमने एक बात कही के आज के संस्करण में आप सभी का स्वागत है आज का संस्करण जब आपके सामने आ रहा है तो अभी हाल ही में हमारा गणतंत्र दिवस बीता है और गणतंत्र दिवस की एक विशेष बात यह थी कि इस बार हमारी सेना की प्रमुख टुकड़ियों में महिलाओं ने नेतृत्व किया मेरा इरादा कतई ये कहने का नहीं है कि महिलाओं का नेतृत्व करना कोई ऐसी बात थी जिसका जिक्र करना चाहिए मगर हमारे समाज में इसका जिक्र करना चाहिए क्योंकि अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जबकि महिलाओं का नेतृत्व करना सिर्फ एक कल्पना की बात थी और जब भी हम महिलाओं के शीर्ष पर पहुंचने की बात करते थे तो हम ये कहते थे ब्रेकिंग ए ग्लास बैरियर मतलब वो अपने आप में एक नई बात होती थी ऐसा नहीं होता कि सभी महिलाएं शीर्ष पर पहुंच जाएं क्योंकि ऐसा भी नहीं होता कि सभी पुरुष शीर्ष पर पहुंच जाएं मगर मैं आज आपके सामने एक ऐसे व्यक्तित्व को ला रहा हूं जिसने आज से मुझे तो लगता है एक शताब्दी पहले उस ग्लास बैरियर को न सिर्फ तोड़ा आप सोचेंगे अरे यार ऐसा तो ऐसी कहानियां तो हैं सुनी हैं हमने सुनी होंगी जरूर सुनी होंगी मगर ऐसी कहानियां अपने परिवार में हो ऐसा कम सुना होगा तो साहब आज मैं आपको अपने परिवार की एक वरिष्ठ सदस्य का परिचय देता हूं जिनका विवाह हमारे ताऊ जी से यानी हमारे बाबूजी के साथ वर्ष 1937 में हुआ था वर्ष 1937 में जिस वक्त उनका विवाह हुआ उस वक्त उनकी आयु लगभग 18-19 वर्ष की थी आप सोचिए कि वर्ष 1937 और 18-19 वर्ष तक शादी नहीं होना ये अपने आप में कितनी बड़ी बात रही होगी मगर वो जिस परिवार से आई थी वो परिवार आर्य समाज में विश्वास करता था यह वो समय था जबकि आर्य समाज एक प्रतिष्ठा नहीं नहीं, सॉरी मैं ऐसा कहकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आज आर्य समाज की प्रतिष्ठा में कोई कमी हो मगर नहीं उस समय आर्य समाजी होना अपने आप में एक अलग बात थी क्योंकि आर्य समाज एक धर्म है एक प्रथा है एक हिंदुओं से अलग नहीं है मगर वो एक अलग तरह का जीवन है तो हमारे चाची जी, यानी कि जिनको हम की पत्नी ताई जी नहीं बोलते थे चाची जी कहते थे हमारी चाची जी श्रीमती शांति देवी एक ऐसे परिवार से आई थी जो आर्य समाजी था शुद्ध शाकाहारी था और जिसका शिक्षा के प्रति षण शायद सही शब्द है या जो कहिए बहुत बहुत ही अधिक झुकाव था हमारी चाची जी ने संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया था और कहां? वो हाथरस में गुरु में गुरुकुल रहकर संस्कृत संस्कृत व्याकरण और और का अध्ययन किया वहां से उन्होंने मध्यमा की परीक्षा पास की हालत ये कि वे न केवल संस्कृत का ज्ञान रखे थी बल्कि वे संस्कृत में बातचीत कर सकती थी और हमारी बड़ी दीदी हमको ये बताती हैं कि उन्हें संस्कृत के अनेक श्लोक कंठस्थ थे और चार जब जब तक हमारी दीदी चार पांच वर्ष की थी उस समय तक वो उनको गोद में बैठाकर गीता के श्लोक याद करवाती थी शौक इतना पढ़ने का कि उन्होंने शादी के बाद भी पढ़ाई जारी रखी स्कूल कॉलेज में नहीं स्वाध्याय से और और स्वाध्याय भी कैसा कि उन्होंने अंग्रेजी में हाई किया। अब आप सोचेंगे? अंग्रेजी में हाई हाँ में में हाई हाई हाई स्कूल स्कूल स्कूल किया आप सोचेंगे जमाने होता था और वो हाई करने के लिए उन्होंने पढ़ाई कैसे की घर का कामकाज करते करते एक हमारे और अन्य भाई बहनों मतलब हमारे चाचा और बुआ वगैरह के लिए कोई मास्टर साहब आते थे तो वो मास्टर साहब उन बच्चों को पढ़ाते थे और ये वहीं पास में बैठकर के अपना घर का काम करती थी घर का काम तो करना ही था घर में बड़ी बहू थी तो इसलिए घर का काम करना था और साहब घर का काम करने के साथ साथ ये वहां बैठकर अंग्रेजी पढ़ती थी उन मास्टर साहब के बातों साहब बच्चों को पढ़ाते थे और ये उसमें अंग्रेजी अंग्रेजी पढ़ लेती थी। सो, मच सो कि हमारी दीदी ने जब अंग्रेजी में किया तो इन्होंने अनेक उपन्यास और शॉर्ट स्टोरीज पढ़ी और चार्ल्स लैंप के एस तो इन्हें बहुत ही पसंद थे आप सोचेंगे क्यों भाई अरे इसलिए कि चार्ज लैंप के ऐसे जो थे वो एक तरह से हमारे बिहारी, बिहारी के सबसे जैसे थे में छोटे घाव करें गंभीर अच्छा और जब दीदी हमारी बीए कर रही थी और उसमें उन्होंने संस्कृत भाषा पढ़नी थी तो हमारी चाची जी उनको संस्कृत पढ़ा देती थी तो अब साफ देखिए एक तो यह अध्यवसायी व्यक्तित्व और यहां तक कि उनको जो उन्होंने पढ़ा उसका बाकायदा इस्तेमाल वो भी कर रही थी हमेशा उनके अपने विचार पक्के थे जब वो शादी होकर आईं तो हमारे मतलब हमारे घर में दादा जी के यहां पर कुछ लोग नॉनवेज खाया करते थे ये शुद्ध शाकाहारी थी अब पता नहीं इनके प्रभाव से या किस किसी कारण से लगभग सभी ने नॉनवेज खाना छोड़ दिया हम लोग के घर में यानी कि हमारे दादी दादा के घर में मूर्ति पूजा होती थी मगर इससे इनको कभी कोई समस्या नहीं हुई इन्होंने मूर्ति पूजा को कभी किसी भी तरीके से अपने लिए कोई समस्या नहीं उत्पन्न होने दिया पूजा पाठ करती थी चाची और उनके लिए भगवान राम भगवान के पहले मर्यादा पुरुषोत्तम थे उनका विचार का तरीका तार्किक था अब साहब इसका आपको एक उदाहरण देता हूं जो कि हमारी दीदी ने एक कहानी के तौर पे हमको बताया गर्मियों की छुट्टियां होने वाली थी और उनकी एक सहेली थी सुनीता सुनीता को छुट्टियों में कलकत्ता जाना तो उनको यह पता था कि साहब कलकत्ता जब वो जाएंगी तो वहां से लौटने में उनको हो जाएगी देर यानी कि स्कूल खुल जाएगा और वो नहीं आ पाएंगे अब देखिए उस जमाने की बात ये थी मुझे पता नहीं अभी भी वो है कि नहीं आ, मगर शायद हमारे जमाने में भी था ऐसा कि अगर आप स्कूल खुलने के पहले तीन दिन नहीं आए तो आपका नाम कट जाता अब साहब हुआ यू कि जब सुनीता हमारी दीदी को अपनी एप्लीकेशन देकर चली गई तो दीदी भी बच्ची थी छुट्टियों का जमाना था छुट्टियां खत्म हुई ये अपने स्कूल चली गई और शुरू हो गया स्कूल अब सुनीता तो आई नहीं अब साहब जब सुनीता आई तो उनसे कहा गया आपका तो नाम कट गया उन्होंने कहा साहब कैसे मैं तो अपनी एप्लीकेशन दे गई थी अब साहब सुनीता ने आके हमारी दीदी से कहा दीदी तुम काटो तो, तो खून ने तो काटते क्यों मगर माँ के पास गई कि माँ से बताया कि भाई देखिए ऐसा ऐसा हो गया माँ ने कहा तो बहुत बड़ी गलती हुई माँ ने कहा चलो हम चलते हैं प्रिंसिपल से चल के मिलते हैं उस जमाने में गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज हमारे बरेली में जहाँ पर हम लोग का घर है उसके पीछे ही था साहब हमारी चाची जी, जी जो थी वो गई वहां पर और वहां उस कॉलेज में एक प्रिंसिपल थी मैं उनकी कहानी आपको बाद में बताऊंगा मगर वो प्रिंसिपल साहब बेहद सख्त यानी कि अब मैं आपको क्या बताऊं <laughs> मगर बताई देता हूं वो देखने में बेल की तरह सख्त थी मगर उस ऊपरी आवरण के अंदर बेल के फल की तरह एक मुलायम गुदा था यानी कि वो दिखती बहुत सख्त थी मगर थी बहुत ही प्रेम से भरपूर उन्होंने साफ कह दिया कि ना नाम कट गया तो कट गया कोई तरीका नहीं है मेरे पास स्कूल में कोई वैकेंसी नहीं है चाची ने कहा ठीक है आपके पास वैकेंसी नहीं है तो ठीक है मैं वैकेंसी करवा देती हूँ उन्होंने कहा आप ऐसा करिए कि आप मेरी लड़की का नाम काट दीजिए और उसकी जगह पर उसका नाम रख दीजिए प्रिंसिपल सुषमा मांगलिक जी ने कहा ऐसा कैसे संभव है उन्होंने कहा साहब ऐसा ऐसे संभव है कि गलती मेरी लड़की ने की है तो इसकी सजा सुनीता को कैसे मिल सकती है और साहब उन्होंने कहा मैं बिल्कुल तैयार हूं मेरी लड़की घर पे पढ़ेगी प्राइवेट एग्जाम देगी और सुनीता कॉलेज में पढ़ेगी प्रिंसिपल साहब जैसा कि मैंने आपसे कहा बेल के फल के अंदर वाला गूदा बाहर निकल आया और साहब उन्होंने एक वैकेंसी बढ़ाकर उसका नाम भी लिखवा दिया ऐसी स्पष्टवादिता ऐसी कर्तव्य निष्ठा आज की तारीख में मुझे नहीं लगता है कि शायद मैं ऐसा कर पाता मगर खैर चाची जी व्रत उपवास में ज्यादा भरोसा नहीं करती मगर उनको काम करना बेहद पसंद था और काम कैसा अब देखिए ये वो जमाना था जबकि बाहर जाकर काम करना तो शायद आ, कुछ था नहीं मगर मैं आपको ये बताऊं कि मैंने जब अपनी दीदी से पूछा कि ये बताइए कि वो क्या करना पसंद करती थी तो साहब उन्होंने बताया कि उनको मिठाई बनाना खाना बनाना बेहद पसंद था मिठाई जैसे गुजिया अब देखिए ये मैं दीदी के शब्द आपको बता रहा हूं और अगर आपके मुंह में पानी आने लगे तो भाई साहब मुझसे इसमें शिकायत मत करिएगा तो मैं मिठाइयों के नाम आपको बता रहा हूं गुजिया अब गुजिया के अंदर खोया अब आपको ये बताएं कि वो ये इंतजार नहीं करती थी कि होली आवे तब गुझिया बने यानी उनके पास थोड़ा दूध बच गया अगर जो दो तीन चार दिन का तो वो दो तीन चार दिन के दूध का पहले तो तुरंत खोया बनाती थी और चूंकि जब खोया तैयार हो गया तो फौरन पांच दस गुजिया जितनी भी बन जाती थी वो बन जाती थी साहब वो गुझिया बनाती थी पेठा अब साहब बरेली में हमारे यहाँ पेठा बहुत मिलता है पेठा मतलब जो कोहड़ा होता है ना उसका अब आपको पता नहीं कितने लोग समझ पाएंगे मैं नहीं जानता मगर खैर हमारे बरेली के आसपास के अलीगढ़ आगरा के जो लोग होंगे वो तो समझ ही जाएंगे साहब बड़ा मिलता था भैया का पेठा पेठा बनाना चाची उसके बाद गाजर का हलवा यानी लाल गाजर का हलवा भी और काली गाजर का हलवा भी बालूशाही गुलाब जामुन चिरौंजी की कतली गोंद और सोट के लड्डू हरीरा हरीरा आप समझ रहे हैं ना हरीरा तो प्रसव के बाद महिलाएं खाती हैं मगर हरीरा बन जाए तो फिर कोई भी खा सकता है यार खाने में क्या है? उसके बाद मुरब्बा सेब का का आंवले तरह तरह के मुरब्बे और तरह तरह की नमकीन अब साहब मैं तो यही कह सकता हूं कि मैं चाची की बनाई मूंग की दाल का मुरीद हूं और आज इस खतरे को उठाते हुए मेरी पत्नी मुझे डपटेगी जब इसको सुनेगी तो मैं यह बता सकता हूं कि चाची की बनाई मूंग की दाल की बराबरी आज तक किसी ने भी नहीं की है बहुत लोगों ने कोशिशें की अब साहब क्या बताएं? दही बड़े आह। अब खोया मतलब मैं आपको यह बता रहा हूं कि जब गुझिया बनाती थी ना तो बस खोया बनाया हल्का गीला खोया गुजिया में भर दिया चारपाई पर लगाने वाली पीतल की सेव बनाने वाली मशीन मोटे बारीक सेव बनाना अचार बनाना मुंगोड़ी बनाना वाह तो सब ये सब चाची के गुण हैं जो कि मैंने भी देखे हैं मगर मैंने सुने ज्यादा हैं उसके बारे में कहानियां बहुत सुनी है कहा यह जाता है कि चाची किसी को भी काम करने से रोकती नहीं थी मगर उनकी जो तेजी थी काम करने की उसके बाद शायद ही किसी आदमी के पास कुछ करने के लिए आदमी मतलब जो महिला के पास करने के लिए कुछ बच जाता होगा और साहब मैं ये तो समझ सकता हूं कि भैया इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से तो बहुतेरी महिलाएं सफर करती होंगी और मैं ये भी जानता हूं कि उसमें हमारी मां भी शायद शामिल होंगी क्योंकि आप, आपको शायद मैंने पहले बताया होगा कि हम लोगों के घर मिले जुले मतलब हमारी नानी का और दादी का घर मिला जुला है तो हमारी माँ को तो वो बचपन से देखती आ रही थी तो अब मां हमारी उनके ओ में यानी कि चाची जी के ओ में ही रहती थी ये पढ़ने वाली लड़की और चाची जी काम काज में माहिर तो भैया जब हमारी मां शादी होकर के आई घर में तो छोटी बहू थी ये बड़े भाई की पत्नी ये छोटे भाई की पत्नी ये साहब मतलब अब हम तो यही जानते हमने यही सुना है कि ये रोल मॉडल के तौर पे उनको देखा करती थी अच्छा साहब हमारी बुआएं, हमारी बुआ जी जो थी उनको बहुत सी बातें विरासत में हमारी चाची जी से मिल गईं, यानी कि सिलाई बिनाई वगैरह के जो गुण थे ना वो हमारी बुआ जी ने ले लिए यानी हमारी एक बुआ है ये सब गुण जो थे ना ये सब लोग लेके चले गए हमें मिले ही नहीं हमें मौका ही नहीं मिला कि हम ये सब गुण ले पाते तो साहब ये अब आप ये तो उनकी तारीफ हुई चलिए बहुत तारीफ कर ली उनकी मैंने छोटी सी बुराई भी है कि वो पान बहुत खाती थी बेहद पान खाती थी और साहब मेरे ख्याल से 40-45 साल की उम्र में उनके डेंचर भी लग गया था मगर पान खाने कुछ छोड़ा नहीं हाँ पान हमारी दादी भी बेहद खाया करती थी तो दादी जब चली गई तो उसके बाद भी पान की रवायत को हमारी चाची जी ने जारी रखा बढ़िया पांदान भी था साहब उनके पास एक बेहद खूबसूरत पांडान और खूबसूरत से ज्यादा मतलब बेहद उपयोगी पांडान तो साहब उसके बाद एक बात आपको मगर बता दें ये उनकी स्ट्रेंथ की बात आपको बता रहा हूं हमारे बाबूजी यानी कि हमारे ताऊजी हमारी चाची से पहले ही चले गए थे छोड़ करके तो उन्होंने जब वो चले गए तो उसके बाद पान खाना छोड़ दिया पूछिए क्यों छोड़ दिया उसका लॉजिक उन्होंने क्या दिया उन्होंने यह लॉजिक दिया कि पान तो बाबूजी लाते थे यानी पत्ता पान का और वगैरह चूना वगैरह बाबूजी लाते थे बोले अब हम पान की दुकान पे नहीं जा सकते ना अपनी लड़की को पान की दुकान पे जाने को कह सकते क्योंकि पान की उनके हिसाब से पान की दुकान पर अच्छे लोग नहीं मिलते मतलब अच्छे लोगों की गैदरिंग नहीं होती तो इसलिए नहीं जाए अब साहब आपको एक उनका ईश्वर के ऊपर जो मतलब उनका ऐसा कह सकते हैं ईश्वर पे जो विश्वास था जो आस्था थी वो बहुत ही कम लोगों में इस तरह की आस्था होती है हमारी चाची जी के एक ही बेटी है मतलब हमारी दीदी जो है वही है तो कहा यह जाता है कि चाची जी के पिताजी ने उनसे कहा कि भाई तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम एक लड़का गोद ले लो ये वो जमाना था खैर वो जमाना तो आज भी है कि लड़का लड़की से ज्यादा जरूरी है क्योंकि लड़का आपके लिए स्वर्ग का द्वार खोलता है लड़का अगर जो मतलब आपको तर्पण तभी मिलेगा जब लड़का तर्पण करेगा तो उन्होंने कहा कि भाई तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि अगर तुम्हारे लड़का नहीं है तो तुम एक लड़का गोद ले उस जमाने में गोद लेने का मतलब ये होता था कि आप कहीं बाहर से नहीं गोद लेते थे आप किसी और के लड़के को ले लेते थे अपने चाचा भाई किसी ताऊ किसी के बच्चे को आप ले लेते थे और उसको अपना लड़का कह देते थे तो वो आपने लड़का आपके हो गया तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम एक लड़का ले लो गोद तो उन्होंने कहा चाची ने बताया अपने पिताजी को कि आपको तो पता है ना कि हमें पहले एक लड़का हुआ था और एक लड़की भी हुई थी और वो दोनों नहीं रहे तो उन्होंने कहा कि अगर ईश्वर की ये इच्छा होती कि हमारे घर पे एक लड़का हो और हम उसकी जिम्मेदारी उठाएं क्योंकि गोद लेने का मतलब तो सिर्फ यही है कि हम जिम्मेदारी उठा रहे उन्होंने कहा ईश्वर की ये इच्छा नहीं है कि हमें लड़का हो तो इसलिए हमें लड़का नहीं चाहिए बात खत्म हो और ये बात कहीं कब गई थी ये बात कहीं तब गई थी जबकि उनके पहले दोनों बच्चे जो थे वो नहीं रहे थे और कोई और बच्चा था नहीं क्योंकि हमारी दीदी उसके 10-12 साल बाद उन्होंने जन्म लिया तो साहब ये मतलब नाना जी का जो प्रश्न था और इनका जो उत्तर था वो अपने आप में बड़ा अजीब था उन्होंने कहा उनसे पूछा कि अच्छा तुम्हारी ये जब हमारी दीदी जब हो गई तो उन्होंने कहा कि भाई तुम अपनी इस बेटी के लिए क्या चाहती हो देखिए एक महिला जिसके दो बच्चे नहीं रहे वो क्या कहती है कि वो कहती है कि मैं ये चाहती हूं कि मेरी ये बेटी पढ़ाई खूब करे और हो सके तो कहीं काम भी करे वो खुद भी चाहती थी कि मैं बहुत पढ़ू और मैं कहीं काम करूं मगर कोई बात नहीं घर का काम करती थी उसके बाद हमारे कालांतर में समय बीतता गया हमारे बाबूजी को बहुत बुरी बीमारी हो गई कैंसर हो गया और ऑब्वियसली अगर कैंसर हो जाता है तो सभी कोई यह समझने लगते हैं कि यह तो आपके पास परवाना आ गया है और अब केवल समय की बात है क्योंकि नॉर्मली कैंसर का इलाज तो नहीं होता है पैलिएटिव हो जाता है यानी कि आपको आराम मिल सकता है मगर ठीक नहीं हो सकता तो बहुत से किताबें गीता सबको ये बताता है कि भाई आपको यदि जीवन जाना है तो ठीक है शांति रखिए जाना है तो जाना है शरीर है जीवन है तो मृत्यु है ही हमारे बाबूजी के बारे में कहा यह जाता है कि बाबूजी की इच्छा नहीं थी जाने की वो ये कहते थे कि अगर मैं चला जाऊंगा तो तुम लोगों का क्या होगा उनको उनको अमर होने की इच्छा नहीं थी परंतु उनको ये समझ नहीं आता था कि यदि वो चले जाएंगे तो तुम्हारा क्या होगा मेरी बेटी का क्या होगा अब साहब हमारी चाची जी का रोल यह था कि चाची जी उनसे कहती थी कि तुम क्यों परेशान होते हो? आखिरकार तो आराम मिलेगा ना तुम्हारा जीर्ण शरीर तो कपड़े जैसा है वस्त्र बदल लेंगे तुमको नया जीवन मिल जाएगा और जहां तक बात रही हम लोगों की हमारा तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिस जो कि चला गया और उसके बाद काम नहीं चला तो वो यही कहती थी कि ये नहीं ये उचित नहीं है तुम अपने दर्द झेल रहे हो और तुम कह रहे हो कि मुझे जाना नहीं है तुम क्यों ऐसा करते हो बाबूजी जब चले गए और लोग मिलने आते थे तो कभी जिक्र होता था कि कैसे बाबूजी को तकलीफ होती थी कैसे उनका कष्ट था उनको सिलेंडर लगाना पड़ता था वगैरह वगैरह तो चाची ने मना किया कि ना ये बातें मत करो उन्होंने कहा बीमारी के बजाय कुछ पॉजिटिव बात करो कुछ ऐसी बात करो जो उनके अच्छाई के बारे में हो कुछ ऐसी बात करो कि ये जो मिलने आया है ये यहाँ से दुख और पीड़ा लेकर न जाए और ये यहां से जब जाए तो कुछ अच्छा ही लेकर जाए कुछ थोड़ी खुशी लेकर जाए वो तो हमें सांत्वना देने आया है साहब, मैं यही कह सकता हूं चाची तो चली गई और ये सच है कि दुनिया में कोई भी अमर नहीं है परंतु उनका जीवन एक ऐसा जीवन था जिसको पाने की शायद हम सभी लोग आकांक्षा कर सकते हैं हम सोच सकते हैं कि हम उस बेंचमार्क तक पहुंच जाएं इतने स्पष्ट विचार इतने परिश्रमी व्यवहार और मैं आपको यह बता सकता हूं मैंने कई बार अपने पुराने एपिसोड्स में आप सुनेंगे तो मैंने जिक्र किया है खाने पीने का मैं आपको यह बता सकता हूं कि चाची के पास आने पर आप को कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि आपको उनसे कुछ कहना पड़ेगा कि मुझे आज ये चाहिए उनको पता नहीं कैसे मालूम होता था इतना परसेप्टिव पर्सन यानी इतना परसेप्टिव व्यक्तित्व बहुत ही कम देखने को आता है मैं उनको शत शत प्रणाम कर रहा हूं और आज इत्तेफाक की बात यह है कि आज जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज 27 जनवरी है और 27 जनवरी चाची की पुण्यतिथि है आपके पास तो यह बाद में पहुंचेगा परंतु मैं आज उनको नमन करते हुए आ, अपनी बात समाप्त करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप भी यदि आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्तित्व हो तो उसकी चर्चा मुझसे अवश्य करिए मैं उस व्यक्तित्व को भी सबके सामने लाने का प्रयास करूंगा तो इसके साथ ही आपसे आज्ञा लेता हूं। आपने अगले हफ्ते नमस्कार हो भले को घना जरा कदम जाएगा। हो भले कोहरा घना तुम मगल मना जरा कदम बढ़ाए छट जाएगा नजरिया बदल के नजारे बदल दे खिलाफत के सारे इशारे बदल दे है पैरों पे आके तेरे मंज रुके गिजुरू हो हो हो है ठान लिया हो, हो ठान लिया